पर विमल यस ग्रोदाय सफल चार राम चंद्र की है पवन सुनो मान की है दो सन्द्र जग एक वीर रघु राया अपराध विसारे उदाया आरती अरन शरण सुखदायक रोज दिन नायक लक्ष्मण तुमार नहीं दोषा सोफल पायों की न्यू रोसा विविध विलप करती वैरे ल पायों भूरी कृपा प्रभु दूरी सुनेही विपत मोरिक को प्रभु ने सुनावा गुरुदास कहरा सब खावा कई बिलाप सुनखारी भय चराचर जीव दुखारी राज सुन आरत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी सदमन सा चर ली ने जाई मले बस कपिला गाय सीते पुत्री करस नि प्राता करी हूं जाान करना सा तखग कैसे छूट पवि पर्वत कैसे रे रे दुष्ट खाड़ होही निर्भय चल सिंह जाने मोही देखी कृतांत समाना तेरे दशकंदर करय अनुमाना की मैन के किखग पति हो मम बल जान सहित पति सोई जान जाना जरख जतायुआ हाँ। कर तीरथ शान सिनकीर तो धा तुर धाबा सुन रामन मोर सिवा अजानी कुशल ग्रह जाऊ ना तयस हो ये बहु बाहु राम रोष पाप कयति गोरा हो सकल सलब पुल तोरा तू तरुण देश दसानन जोधा सब गीत धाबा करिक्रोधा हरिकशिथ बिरत कीन मही गिरा राख गीत गुन फरा चन मारि वि तारिदेही संक भईमुरी शादी अब सत्रोध तो ने शर कि से आनाशि परम कराल कृपाना राष्ट्रिशंख पराखरणी तो मेरी राम यद करद्बुद करणी सी तई जानी चढ़ाए भोरी चलाऊ तायल तासन सोरी ताँग ताँग ताँग ताँग भरत विनाप जात न सीता जात विवस जनु मृगी सभीता गिरी पर बैठे कपिन निहारी कई हरि नाम दीन पट डारी ये बीत सीतं तो लय गयनय शोक माराकत भयऊ पर आकल बहु विधि भय रूपी दि दिखाए अशोक पादप तरह राक्षसी जतन कराए धिकपच कुरंग संगये चले श्री राम छब तो सी तारा, तो तारा की उ रटतिर ते हरिनाम सीता रटतिरा नाम हरिनाम दियाचंद्र की जय अनु सुष हनुमान की जय वैष्ण संतन की जय अविस्मरण करें देख रहे सर्जन कि जब भगवान राम मारिच के पीछे चले गए और उसके बाद लक्ष्मण जी को भी सीता जी ने भेज दिया और वह अकेली रह गई तब उन्होंने देखा कि रावण आ गया और वो शिक्षा मांगने के बहाने यति का भी धारण करके आया और सीता जी को सब राजनीत भय प्रीतिया दिखा करके उनको डराया जमताया अंत में उनको ले करके उसने अपने भाई बयान में ले जा करके बैठा ला और ले करके आकाश आथ मार्ग से उड़ करके चल दिया लेकिन भय के कारण से उसको ये सब रथक हे हुए डर लग रहा है पता जाता है इधर उधर देखता जाता है और भागा चला जा रहा है सीता जी जब रावण के हाथ में पड़ गए तो वो बिलाव करने लगी आवाज़ देखते हैं कि सीता जी वहाँ से दंड से किस प्रकार से बिलाव करती हुई अंत में लंका पहुँची और अशोक पाटिका तक कैसे पहुँची उसका सबका प्रणी सीता जी का विलास शुरू हुआ नाना प्रकार के तरह तरह से दुख में रोते समय जो कुछ वो बोली रोही तो है लेकिन उसके साथ साथ उनके मन में जो भाव थे वो भी व्यक्त हुए की हाजिर एक वीर रघुवीरा समस्त संसार में वीर तो एक दस परम परमात्मा आते रही है और उनकी वीरता के स्मरण किया केवल कि दूसरे के हाथ में पड़े हैं भगवान राम वीर है तो जैसे उन्होंने जयंत से हमारी रक्षा की थी ऐसे ही अब रावण से भी रक्षा करेंगे यही अपराध भी सारे उठाया और प्रार्थना करने लगी कि आपने किस अपराध के कारण से मुझे खुला दिया और दया नहीं करते माने भगवान को चाहिए कि तत्काल तो हाँसू दें और राम के हाथ से छुड़ा लें सीता जी इस से विप करते हुए रोने लगी अब ध्यान देंगे तो एक तो बात यह कि परम परमात्मा कैसे हैं इस समय भी सीता जी भी मुख्य निकलता है तो भगवान राम के संबंध में एक विशेष बात निकलती है सूरी जो संसार में वीरता तो सभी अनुभव करते हैं रावण भी इस समय अपने आप को तो बड़ा वीर समझ रहा होगा कि तीनों लोगों के हम स्वामी और अंत में सीता जी का भी अन्न किए जा रहे हैं लेकिन दरअसल में जिनकी भी व्यक्तियों की मनुष्यों की देवताओं की जो भी शक्तियां हैं और जितनी भी वीरता है तो सब वीरता का एक आधार परब्रम परमात्मा ही है परमात्मा की शक्ति से सब शक्तिमान है और उसी की वीरता से सब वीर हैं। अपने आप में कोई कुछ नहीं है ये है वेदांत सिद्धांत है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर की जो शक्तियां जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हम पा रहे हैं वो परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है हमारे अंदर भी व्याप्त है उसी के विद्यमान रहने से हमारी इस प्रकार की शक्ति बल विचार सब उसी के कारण से थे अन्यथा यहां कुछ नहीं है दूसरी बात ये कि अब देखो सीताजी एक कि कई अपराध विचारे उदाया कि हमें किस अपराध के कारण से हमको तो बुला दिया अब सीताजी को तो अपना अपराध समझ में नहीं आ रहा है लेकिन दूसरी राष्ट्रीय ने पहले ही अपराध बता दिए दो तो अपराध सीताजी ने तत्काल किए और एक अपराध उस समय किया था जब बन चलने लगी थी जब वहाँ से अयोध्या से बन चली भगवान राम ने इतने तर्क दिए सीताजी को समझाया और अंत में ये भी कह दिया आपन मोर नीत जो चाहो वचन हमार मान ग्रह राह अगर तुम अपनी भलाई चाहो और हमारी भलाई चाहो तो फिर भगवान सीता भगवान श्री राम जी का सीधा आदेश था सीता जी के लिए लेकिन सीता जी ने दियोग के भय के उस दुख के कारण से उन्होंने भगवान राम की इस बात को नहीं माना कहा कि नहीं नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं हम तो साथ ही करें उनकी आज्ञा के उल्लंघन का परिणाम ये हुआ एक प्रकार से भगवान ने साथ ही साथ कह दिया था की अगर तुम तो हमारे साथ गई तो तुमको भी बहुत विपत्तियां होंगी वैसे तो प्रत्यक्ष रूप में भगवान ने यही विपत्तियां बताई कि वन में खाना पीना रहना सोना कठिनाइयां गर्मी सर्दी की हैं वही बहुत है लेकिन ये बात भी कह दिया था कि वन में निश्चय भी बहुत रहते हैं और जंगली पशु भी बहुत रहते हैं उनसे बचा करके रहना बड़ा मुश्किल है लेकिन सीता जी ने सभी नहीं माना और वो ही आ गया और सीता जी गण कर लिया गया उनको भगवान ने पहले ही कह दिया तो उसकी बात सीताजी नहीं मानी उसका परिणाम सीताजी हुआ और कहते हैं कई अपराध अभी शादी उठा है अब अपराध क्या उनको सामने सात अपराध है दूसरी बात यह कि मानव स्वाम का हरण सामने आ गया था और वो उनको बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने जो भगवान श्री राम जी को ये आदेश दे दिया कि आप जाइए इसका अंदर ले आइए इसको पकड़ लाइए ये भारतीय परंपरा के अनुसार स्त्री धर्म के विरुद्ध है देखो छोटी छोटी बातें सूक्ष्म बातें हैं लेकिन शास्त्रों में वो भी कही गई है अन्य स्त्री को कभी भी पद से कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए ये अपने भारतीय संस्कृति का है कोई इस प्रकार ये बस लाओ ये लाओ वो करो ऐसे करके उसे बोलना नहीं चाहिए अगर खुश अगर ना बोले तो भूखों मरे खाने कपड़े को न मिले घर में अगर मान लो खत्म हो गया आटा खत्म हो गया तो अब यह भी न कहे कि घर में क्या आटा ला दे दो तो कहे कि ये सतर्क है इसको थोड़ा बदलना चाहिए भारतीय संस्कृति कहती है कि स्त्री अगर कभी को कुछ बताना है तो फिर ये कह दे कि आटा तो खत्म हो गया अब आज भरपूर है अब कहने की जरूरत है अब उसको ये कहने के उ नहीं चार जल्दी चल रहा हो जल्दी चल रहा अभी तुम कहीं नहीं अभी तुम लाए नहीं हो लाओगे तब लाओगे और तुम जाओ जरूर अब ऐसे करके कुछ करने की जरूरत नहीं है इतना ही पर्याप्त है उसको सुन लिया लाना होगा तुम सीता जी भी कह सकती कि ये ब्रो तो मुझे बहुत अच्छा लगता बड़ा सुंदर बात खत्म हो गई थी भगवान राम को लाना हो ला देते न लाना हो तो ला देते लेकिन सीताजी ने जो उनसे कहा कि नहीं नहीं आप इसे जरूर लाइए ये अध्यक्ष लक्ष्मण जी ने बीच में यहाँ तो नहीं कहा है लेकिन अन्यत्र कि लक्ष्मण जी ने बीच में कहा भी कि कई सोने वाले के मेरे कलर होते हैं ये तो कही कुछ माया लगती है या कुछ घामती है ये इसकी बनावट इस प्रकार की सुंदर जरूर लगती है लेकिन ये साथ में ऐसा है नहीं मालूम पड़ता है लेकिन उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया सीता जी दूसरा अपराध ये भी हो गया और तीसरा अपराध उसके बाद में उससे भी ज्यादा खड़ा हो गया जब भगवान राम चले उसके पीछे और लक्ष्मण जी उनकी रक्षा के लिए हैं तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हे माता भगवान श्री राम जी परम परमात्मा उनके ऊपर भरा कौन संकट पड़ सकता है आप व्यक्त में संकट की कल्पना करती हैं, लेकिन सीता जी ने मरम वचन बोल मैंने ऐसी बात बोल दी कि लक्ष्मण जी का जो हृदय में तो भी गई की देखो ऐसी बात ही बोलती कभी इस प्रकार के बोला नहीं और आज ये कैसे तुमसे बोल रहे हैं एक ये अपराध तीसरा अपराध इस प्रकार का हो गया ये अपराध तो सीता जी ने किए और उसका फल भी पाया लेकिन उनको समझ में नहीं आता ये कि कई अपराध बेसारे उताराया अब उन्हें तो तुम सही बताइए कि कौन सा अपराध है जिसे कारण आपने हमारे ऊपर दिया नहीं है जाता है व्यक्ति अपराध करने वाला व्यक्ति अपराध करता और भूल जाता से पता नहीं लगता कि मैंने अपराध नहीं किया है। आप सुखदायक आरती हरण में जो दुखी लोग हैं उनके दुख को हरण करने वाले हैं। जो आपके सन में आते हैं आप उनको सुख देने वाले हैं ये भगवान की महिमा का उनको स्मरण आता है आरभ कुल सरोज से नायक आप सूर्य वंश के कमलों को प्रसन्न करने के लिए सूर्य के समान है आप तो इसके मन सूर्य की रक्षा करने वाले हैं उसी वंश की मैं भी हूं तो आप कम से कम आप जैसे अपने आपके ये मर्यादा आपकी है कि आप अपने वंश की रक्षा करेंगे तो हमारी भी रक्षा होनी चाहिए लालच अच्छा मन तुम्हारा नहीं दोता अब देखो थोड़ी देर याद आ गया जब भगवान का स्वर्ण नाम लिया उन्होंने आरती हरण शरण सुबुदायक तब उसको छिकाने आए अब उनको लगा कि हाँ हमने ये गलती तो हुई तत्काली कि हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोता लक्ष्मण देखो तुम्हारा दोस्त नहीं था और फिर भी हमने तुम्हारे ऊपर दोष लगा दिया की फिर तुम्हारे ऊपर हमने गुस्सा की उसका फल हम भूलना पड़ रहा है अगर उस समय हमने ये नहीं किया होता तो ये मोटी राम से उठा ले जाता विभिन्न जिला तो ही इस प्रकार से अब तुलसीदास जी बहुत से नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि और भी बहुत बिलास की बात है सीता जी ने और भूरी कृपा प्रभु दूर ही और ये भी कहा कि कृपा ने धान भगवान आपको बहुत कृपाल हो लेकिन इस समय आप बहुत दूर हो हमारे आकर के रक्षा नहीं कर रहे हो विपक मोरू को प्रभु तो सुनावा और फिर आस पास देख करके देखा सन्नाटा है और कोई दिखाई नहीं देता तो कहते हैं हमारी विपत्ति को कोई कौन बताएगा अब भगवान राम आएंगे भी अगर कुटिया में देखेंगे तो उनको ये कौन बताएगा कि राम आया इस प्रकार से ले गया और खाना चलाया गया तो इस विपत्ति को उनको सूचना कौन देगा तो और चाहे रात खावा खावादास के माने है यज्ञ ये यज्ञ ये का प्रकाश यज्ञ के अंत खेर बना करके भी आउट दी जाती है उसके बाद वो प्रसाद के रूप में वो बांटी जाती है तो उसे कहते हैं उस प्रोडास जो है वो यज्ञ करने वाले पंडित लोग लिप्त लोग वे सब, सब लोग उस प्रोडास का भक्सण करते हैं साथ के रूप में लेते हैं अब कहते हैं ऐसा प्रसाद जो है जो का प्रसाद चाहे रातन खावा मन गदा आ जाए उसको कहना प्रसाद को उसकी कोशिश करे शुद्धता है अपने आप को तो यज्ञ के प्रसाद के रूप में पवित्र वस्तु उसको रात बता रही और रावण को रासव कहते थे उसको कहते बोध रही के लिए तो योगी दिए जा रहा कपुरोदास जय रा यहाँ तक तो सीता जी का विलाप है और उसके आगे उसका प्रभाव देखते हैं कि सीता जी ने जितना विलाप किया तो इसका वर्णन तुलसीदास जी ने पांच पंक्तियों में किया है इसको याद आगे चल करके देखेंगे भगवान राम भी बिलास करेंगे सीता जी के विरोध में वो कितना बिलास करते हैं इससे कम नहीं है आप ये देख लेना चल करके अब इसका परिणाम क्या हुआ <coughs> कि सीता के बिलास सुन खड़ी सीता जी इनके जब इतना बिलास किया इतनी धोई धोई तो वे चरा चर की खरीद <गण> तो चरा चर जीव के मैंने चारों जड़ जड़ जितने भी जीव हैं सार जो है वो दुखे होते चरमन चलने वाले अचरवन न चलने वाले जड़ चेतन नहीं चलने वाले और न चलने वाले चलने वाले के माने कीट पतन तो सक्ष आदि तो वहाँ पर जो थे वो तो चर प्राणी थे और पेड़ लताएं तरण गुम ये सब जो है अचर अच्छा प्राणी थे ये सभी प्राणी प्राणियों के ऊपर सीता जी के विलाप का सबसे ऊपर प्रभाव पड़ा और वो सब दुखी हो गए सारो समय जो है सन्नाटा छा गया और पक्षियों ने बोलना बंद कर दिया पशु जहाँ के तहा इस शब्द खड़े रह गए वृक्षों की पत्नियां तक हिलतीलती नहीं थी ये सब साफ हो गई तो कहते हैं कि उनके बिलाप कह मने उसका प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है व्यक्ति की भावनाओं का तो वो को इस प्रकार थे साफी हो गए उनके और रावण लेकर के सीता जी को करके थोड़े ही चलाई था हाँ? तब तक गिद्धराज जी का स्थान आ गया जटायु का आपको याद होगा कि जब भगवान राम दंडकारण्य में आए कुटिया में आकर के रहे आकर के उसके पहले जटायु से मिलकर के आए थे और ये जटायु जो वो जो महाराज दस का मित्र था भगवान राम के लिए वो पित्र ही थे और दोनों में बड़ा प्रेम हो गया और जटाई भी भगवान राम को सीता जी को लक्ष्मण को पुत्र पुत्र वधु की तरह से वो समझता था और उसने आश्वासन भी दिया था कि आप यहां रहो हम अपना बल काफी उसने वर्ण किया कि हमें काफी शक्ति है और हम रक्षा करेंगे वैसे तो आप जो है रक्षा सीता जी की करते ही हो जब कभी तो मान लो न तो आपके अनुपस्थित में हम ध्यान रखेंगे सीता जी की रक्षा का विशेष ध्यान रखना है तुम्हें तो, तो रखना है हम भी रखेंगे तो इस प्रकार से पहले उसने कहा था वही उसने अपने वचन की पूर्ति भी की सीता के बिलात तो सुन भारी भय चरा चर जीव दिखारी और गीत राजन आरत सीता जी को जैसे ही धोते हुए उनको बिलात करते हुए सुना तो रो तो नारी पहचानी वो समझ गया कि देखो अरे ये तो सीता जी है सीता जी के लिए कहा रघुकुल तिलक नारी भगवान श्री राम जी रघुकुल तिलक हैं मान सूर्य उसमें भी भगवान राम उनके समान उस वंश में भी कोई नहीं ऐसे उसके महान श्रेष्ठतम भगवान श्री राम जी और उनके नारी और उनकी सीताजी हो उनको लिए जा रहा है कोई ऐसे राम देखा कोई विलाप कर रही है ऐसा लगता है कोई सीताजी को, को लिए जा रहा है वो रहा है साधव निशाचर ली है जाई अब वो तो नहीं समझ पाए, जताई कहीं भी कौन तो आ गया कौन लिए जा रहा निशाचर घूमते रहते थे तो उन्होंने समझा कि कोई न कोई दुष्ट निशाचर आ गया है और वो सीता जी को लिए जा रहा है और कहते मले बस कपिला का ही लेकिन कोई मिलेश जो है वो हो वो कपिला तो गाये। उसमें गाय में बड़ी सीधी का है गाय बड़ी स्थिति गाय होती जिसकी की सील सीधे नौ ऊपर नहीं उठे होते बल्कि घूम करके नीचे झुक जाते हैं तो उसके सिंह भी उसके मारने लायक नहीं होते और स्वभाव से भी बहुत सीधी होती है उसे कहते हैं कपिला गाय और वो कपिला गाय को मिलेक्ष के माने उसको गाय को मार के खाने वाले जो है वो मिलेक्ष है और वो गाय को इसलिए लिए जा रहा हो कि इसको चलो लेकर मारेंगे और सामांस खाएंगे जैसे मिलेक्ष गाय को लिए जा रहा हो उसको मारने की हत्या के लिए मानो इसी प्रकार के वो लोग सीता जी को दिए जा रहा है तो सीता जी को बचाने के लिए उसने तुरंत आवाज लगाई गिरजराजपुर एकदम से उड़े उत्तर की तरफ आकाश में जहां जहाज था ब्राह्मण का जा रहा था उसी तरफ एकदम से झपाटा मार करके उड़े और दी के सीते पुत्र कर कहा कि ये पुत्री सीते तुम डरना नहीं हम आ रहे हैं उनको बचाएंगे हम और सीता को तो पुत्री के समान करके बोला तो सीता जी को यह आश्वासन हुआ कि कौन मेरी रक्षा करने के लिए समय कोई न कोई आ गया और पुत्री करके समय कर रहा है तो फिर आश्वस्त तो सीते पुत्र कर्श जनता और करीओ जात धान कर नाता सा, इसमें साखर को मैं मार के साधी बट कर देता हूं, मार देता हूँ और तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा ऐसे करके वो दौड़ा और घावा धावा को मैंने जटाई वो जटाई जो है वो पौधे से होकर के वो दौड़ा एकदम ऐसी रावण के ऊपर जहाज के ऊपर उसने आक्रमण किया और ऐसे एजल से टूट पड़ा जहाज पर के ऊपर जा जाकर के छूटाई पर जैसे ऐसे जैसे कि कोई पर्वत के ऊपर वज्र गिरे और पर्वत के पत्थर के टुकड़े टुकड़े तो रावण उसका ब्राह्मण रावण का जहाज रथ वो तो समझो पर्वत के समान और चटाई जो उसके ऊपर वज्र के समान टूट पड़ा बड़ा शक्तिशाली निर्णय होकर के और तो पूरे वीक के साथ में उसने रावण के ऊपर आक्रमण कर दिया और रावण के पास जैसे रावण के निकट जाता है वो पहुंचता है तैसे तैसे रावण को जाता है कि रे दुष्ट खाल के रे दुष्ट तो अपने रुख। क्यों नहीं है। मैं आ रहा हूँ निर्दय चले जाने हो तुम बड़े निर्दय होकर के चले जा रहे हो तुम मुझे नहीं जानते मेरी शक्ति को तुम नहीं समझते मैं यहाँ बैठा हुआ आओ देख किसान को समाना रावण ने भी देखा की कोई आ रहा है आ रहा है तो वो भी रावण को भी दिखाई दिया जो आने वाला ये जटायु है ये दूर से पहचान नहीं पाया कि जटायु है रामों को बड़ा भयंकर कोई आक्रमण दिखाई दिया ऐसा पहचान नहीं पाया ऐसा लगा मैंने यमराज ही आ रहे हैं प्रशांत के मैंने यमराज यमराज के समान कर रहा था दिखाई दिया तो फिर स्कूमाना और दस्कर में उस तरफ देखा रावण ने उसको देखा उसको आते हुए तो थोड़ी देर जैसे ही रुका जैसे ही रावण को क्या लगा फिर तो उसने अनुमान लगाया अरे कै मैनाक खबपति हो ही की या, या तो ये मैनाक पर्वत होगा और अथवा ये जो है गरो मैनाक पर्वत के भी पंखे और बड़ा भयंकर पर बताई है उसके भी के तो बड़ा विशाल शरीर था का जटायु का तो वो उड़ता हुआ है। तो लगा जैसे मैनास पर्वत ही चला रहा होता हुआ पहले तो ये सोचा दूर थे क्योंकि आज तक भी आज तक की तो नहीं आई बिल्कुल कुछ लगा भी चला रहा है तो बहुत दूर था तो निमराज तो की तरह से आता हुआ लगा फिर तो कोई अंदाज की क्षेत्र चली आ रही है जब और निकट आया तो मैनास पर्वत जैसा लगा जब और निकट आया तब लगा रही कोई पक्षी है तो पक्षी तो कौन हो सकता इतना शक्तिशाली तो काले तक गरुड़ हो सकता तो गरुड़ का अनुमान लगा इस प्रकार को वो लगाता है और मोहन बल जान सहित पतिशोही लेकिन फिर उसने सोचा कि ये गौरव क्या होगा गौरव तो मेरी शक्ति को जानता है और गौरव के स्वामी जो है भगवान विष्णु है वो भी मेरी शक्ति को जानते हैं कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ इसलिए वो आएगा नहीं उसको नहीं आना चाहिए लोग मेरे पास ऐसे सोच में लोगों को रावण हनुमान लगाने लगा और ही कोई है जब और से कटा गया वो, तब तो उसने देख लिया ये तो जटाई है जाना जलट जटाई हाँ लेकिन इतनी देर में रावण उसके पास था जटायु पहुंच गया और रावण से क्या क्या सोचता रहा अनुमान लगाता रहा जब पास पहुंचा तो पहचान दिया जाएंगे तो जटाई है और फिर उसको रावण आश्वस्त तो भी हो गया हारेंगे तो भुद्धा जटायी मेरा जटाई जरठ मैने ब्रह्म जटायु है तो जाना जरठ जटायु ये हाथ काट लिए सकता बल्कि मारा जाएगा मेरे हाथ मम कर तीर्थ छाने देहा ये तो मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपना करीर छोड़ेगा लोग भद्रावस्था में तीर्थ स्थान में जाकर शरीर छोड़ते हैं रावण ने कहा कि मेरे जैसा हाथ पवित्र तीर्थ के कहा मिलेगा इसको इसलिए यही आकर के अपना जीवनांत करना चाहता है इसलिए जाकर के मरने आ रहा मेरे आंखों से कहने का तात्पर्य कि मेरे आंखों मरने आ रहा है बस और कुछ नहीं है इसमें कितनी ताकत है ऐसे करके रावण जो है सफल गया उसमें थोड़ी अपना शक्ति उसमें आ गई भरोसा आ गया रावण ने बल्कि ये बात जोर से बोली आ तुम तो जटाई हो अरे तुम आ गए